जो मन के विषयों को जीत चुके हैं जिनकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण है और जो फल मूल एवं जल का आहार करते रहते हैं ऐसे महर्षिगण यहां की पर्वतीय गुफाओं में निवास करते हैं ये मुनि फल आहार शुद्ध वायु सेवन गुफा का निवास झरनों के जल में स्नान तथा आश्रम धर्म का पालन करते हैं और बलकल्या उरणा में उत्कमष्ट धारण करके तीनों समय के स्नान से दुर्जय इंद्रों के प्राक्रम पर विजय पा चुके हैं। यहां पर बिना इच्छा के भी मुक्ति होती है। यदि कोई प्रमादवस किसी वस्तु की कामना करता है, तो उस कामना के अनुसार फल भोग लेने पर फिर उसकी मुक्ति होती ही है। मनोसुध तीरथ पश्चिम मसूधरा नाम से प्रसिद्ध एक मनोहर तीरथ है। कहते है कि बद्री का आश्रम सब तीर्थों से श्रेष्ठ है यह है बात नारद के मुंह से सुनकर सभी वसु भा गए उन्होंने पत्ते चबाकर और जल पीकर वहां बड़ी कठोर तपस्या की इससे उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और वे आनंद में डूब गए इस प्रकार नारायण देवता का दर्शन करके उनसे मनोरम वरदान के रूप में हरि भक्ति सुख इस वसु में स्नान और आचमन करके भगवान जनार्दन पूजन करने से मनुष्य इस में सुख भोगता है और अंत में परम पद को प्राप्त होता है यहां पुण्य आत्मा पुरुषों को जल के मध्य से ज्योति निकलती दिखाई देती है जिसे देखकर मनुष्य फिर गर्भवास में नहीं आता यह 3 दिन तक पवित्र हो उपवास और भक्ति पूर्वक भगवान जनार्दन की पूजा करने से साधु पुरुष सिद्धों का दर्शन पाते हैं जो लोभी और चंचन है जो सत्य नहीं बोलते परिहास के व्याज से पराई धन और पराई स्त्री को कपट से ग्रहण करना चाहते हैं जिन्होंने सत्कर्मों का त्याग कर दिया है जो अशांत और अपवित्र रहते हैं ऐ जो साधन, सन्ननु, शांत, एकाकी तथा और विधि मार्ग का पालन करने वाले हैं, उनके द्वारा यथाशक्ति किए हुए जब तब हो मदान और व्रत आदि कर्म यह अक्षय फल देने वाले होते हैं, जो मनुष्य भक्ति भाव से भुषित हो, इस पूर्ण तीर्थ के विषय को पढ़ते पढ़ते एवं प्रकाशित करते हैं, ये भगवान विष्णु के क पंच तीर्थ सोम तीर्थ द्वादश तीर्थ तथा चतुर्स्थोत्र तीर्थ सप्तपद तीर्थ तथा मर्मारण नारायण आश्रम के महिमा भगवान शिव कहते हैं वहां से निग्रक्त कोल् में पांच धाराएं गिरती हैं उन्हें द्वेध रूप में पांच तीर्थ जानो जिनके नाम इस प्रकार हैं प्रभास पुष्कर गया नैमिष और क्रुक्षेत्र उनमें विधि पूर्वक स्नान और नृत्य कर्म करके पवित्र हुआ मनुष्य उन उन तीर्थों का फल पाता है और अंत परम पद को प्राप्त होता है उन तीर्थों में भगवान विष्णु की पूजा करके मानव इस लोक में बहुत सुख भोगता है और अंत में भगवान विष्णु का सालोक्य प्राप्त करता है उसके बाद सोमकुंड नामक तीर्थ निर्मल तीर्थ है जहां चंद्रमा ने तपस्या की है पूर्व काल में अत्रि कुमार चंद्रमा तथा युवा हस्त को प्राप्त हुए तब उन्होंने गंधर्वों से स्वर्ग वासियों के सुख की बार-बार प्रशंसा सुनकर अपने पिता से पूछा कि स्वर्ग सुख कैसे मिलता है अत्री ने कहा, बेटा, तपस्या, यम और नियमों के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की जाए तो साधु पुरुषों के लिए इलोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है? तदनंतर नाराजी से यह सुनते कि बद्री क्षेत्र अत्यंत दुर्लभ है, वे अपने पिता को प्रणाम करके उत्तर दिशा की ओर गए, बद्री पृथ्वी पहुँचकर � और परम उत्तम अष्टाक्षर का ओम नमो नारायण का मंत्र का जप किया दीर्घ तक जप करने के पश्चात भक्त वत्सल भगवान प्रसन्न होकर चंद्रमासी बोले सुव्रत कोई वर्मा तब चंद्रमा ने उठकर बार-बार प्रणाम करके कहा भगवन मैं आपके प्रसाद से ग्रह नक्षत्र तारा ओषधि वर्ग तथा संपूर्ण ग्रामणों का राजा होना चाहता हूँ, श्री भगवान होले वत्स तुमने दुर्लभ वर मांगा है, तथापि तुम्हें देता हूँ, ऐसा ही होगा, तब संपूर्ण देवताओं ने आकर राजा सोम का विधि विधिपूर्वक अभिषेक किया, उसके बाद वे उज्जवल रथ की द्वारा स्वर्ग को चले गए, तब के नाम से वह तीरथ स जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य निष्पाप हो जाता है, उसमें आचमन करने से निंदित मनुष्य भी चंद्र लोक में जाते हैं और वहां वहाँ विधिपूर्वक इस्नान करके देवताओं तथा पुत्रों का तर्पण करने वाला पुरुष चंद्रमा को चंद्र लोक को भेद कर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। महातीन रात तक भगवान विष्णु की पूजा करके मनुष्य मन वाणी और क्रिया द्वारा जो पाप करता वह सब पाप सोमकुंड के दर्शन से नष्ट हो जाता है वहां से आगे द्वादश आदित्य नामक तीर्थ है जहां तपस्या करके कश्यप के पुत्र ने सूर्य के पद प्राप्त किए हैं वहां प्रत्येक रविवार सप्तमी तिथि में अथवा सक्रांति के अवसर पर विधि पूर्वक स्नान करने मात्र से मनुष्य सात जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है महा रोग सिकत पुरुष यदि यह स्नान करके जल पीकर पवित्र हो तो शीघ्र ही रोग से छुटकारा पा जाता है इसके सिवा वहां चतुष्टोत्तर नामक तीर्थ है उस वैष्णव क्षेत्र में भगवान की आज्ञा के अनुसार धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ द्रव्य रूप होकर स्थित हैं जो सब प्राणियों की मुक्ति के हितों हैं पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः उनकी स्थिति है अर्थात पूर्व में धर्म दक्षिण में अर्थ पश्चिम में काम और उत्तर में मोक्ष लाभ स्तोत्र है ये धर्म प्रधान पुरुषो की भांति मूर्तिमान होकर स्थित है जो क्रमशः विद्मान उन चारों तीर्थों का सेवन करते हैं उन्हें सदैव प्रसन्नता प्राप्त होती है पूर्व उत्पादित पुण्य पुंज के प्रभाव से श्रेष्ठ जन पाकर जो मनुष्य साधन में प्रवृत्त है वे उन चारों पुरुषार्थों को देखते हैं और जो ग्रामगत वधों के क्रीडा उसके बाद सत्यपद नामक तीर्थ है जो त्रिकोण आकार कुंड के रूप में विध्वान है वह सब पापों का नाश करने वाला है एक अद्वशी तिथि को उस पावन तीर्थ में साफ़चात भगवान विष्णु पधारते हैं तत्पश्चात ऋषि मुनि तपस्वी उस कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं उस तीर्थ के दर्शन से बड़े-बड़े पातक उसमें इज़्ज़ान करके बुद्धिमान पुरुष सत्तलूप को प्राप्त होता है और वहां से उसका मोक्ष हो जाता है जो वह एक दिन और एक रात को पुवास करके भगवान जनाधन की यथाशक्ति पूजा करता वह जीवन मुक्ति का भागी होता है त्रिकोण आकृति से सुशोभित सत्यपद में सब पापों से मुक्ति चाहने वाले पुरुषों के द्वारा प्रतिनपूर्वक दर्शन करने योग्य महाजप तप हरि पूजा स्तुति प्रणाम करने वाले पुरुषों की महिमा का वर्णन ब्रह्म भी नहीं कर सकते तदनंतर अत्यंत निर्मल भगवान नर नारायण का आश्रम है वहां का स्वच्छ जल दो प्रकार का दिखाई देता है उन दोनों के जलों के सेवन से उन दोनों नर और नारायण के प्रति प्रीति होती है यह निर्दिष्ट किया गया है वह इस नाम और यथल पूर्वक भगवान का पूजन करने से मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है धर्म की पत्नी मूर्ति से भगवान का नर और नारायण के रूप में अवतार हुआ है वे दोनों माता पिता की आज और नर नारायण नाम वाले दोनों पर्वतों के बीच तपस्या की साक्षात मूर्ति के समान स्थित हो गई उस तीर्थ में स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य नर से नारायण हो जाता है वहां प्राणियों का कल्याण करने वाले साक्षात भगवान नारायण तपोमूर्ति होकर स्थित है वहां वायु श्री लक्ष्मी जिसका इस पर सोने से कल्युत के पाप से आतुर हुए मनुष्यों का पाप नष्ट हो जाता है, उस तीर्थ में जाकर मुनियों के बुद्धि ब्रह्म पदार्थ को नहीं दिखती, केवल भवत्चरण बिंदों के चिंतन में सलाम रहती है, और वहां विराजमान साक्षात भगवान विष्णु कर्मस्वभाव की यात्रा करने वाले पुरुषों को अपना पद प्रदान उस नारायणगिरी पर सब पापों का नाश करने वाले बहुत से तीर्थ हैं जिन्हें मैं जानता हूं साधारण मनुष्य नहीं जानती उसके दक्षिण भाग में जगदीश्वर विष्णु के अस्त्र विद्यमान है जिनके दर्शन से मनुष्य अस्त शस्त्र के भय का भागी नहीं होता जो एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक उस महात्म्य को सुनता